श्री राम कृष्ण लीला प्रसंग भाव समाधि तथा दर्शन संबंधी कुछ बातें अवतार वर्ग ही सब प्रकार के भावों की संपूर्णता उपलब्धि करने में समर्थ हैं श्री रामकृष्ण देव की समाधि का दृष्टांत। भाव समाधि के दार्शनिक तत्व के संबंध में श्री गुरुदेव के मुखारविंद से हमें जो कुछ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसी का संक्षिप्त विवरण यहाँ पर प्रदान करने का हम प्रयास करेंगे उस संबंध में और भी कुछ बातों का उल्लेख करना हम यहाँ आवश्यक समझते हैं तभी पाठकों को विशद रूप से उसका अनुभव हो सकेगा साधकों के भीतर शांत दासशादी तथा अद्वैत भाव की उपलब्धि के तारतम्य के बारे में जो बातें पहले कही जा चुकी हैं, उनके आधार पर कोई यह न समझे कि ईश्वरावतार वर्ग भी भाव राज्य में किसी सीमा के अंदर आबद्ध रहते हैं वे अपनी अनुसार शांत दास्यादी भावों में से किसी भी भाव को अपने जीवन में पूर्णतया प्रदर्शित करने में समर्थ हैं साथ ही अद्वैत भाव का अवलंबन कर श्री भगवान के साथ एकत्व अनुभव में भी वे इतना अग्रसर हो सकते हैं कि जीवन मुक्त नित्यमुक्त तथा ईश्वर कोटि आदि किसी भी जीव के लिए वह संभव नहीं रस स्वरूप आनंद स्वरूप के साथ एकत्व में इतनी दूर तक अग्रसर होकर पुनः उस स्थिति से वियुक्त होना तथा मैं और मेरा के राज्य में फिर से उतर आना जीव की शक्ति से बाहर की बात है यह केवल अवतार पुरुषों के लिए ही संभव है उनके अदृष्ट पूर्व उपलब्धियों को ही लिपिबद्ध कर आध्यात्मिक जगत में वेदाद्य शास्त्रों का आविर्भाव हुआ है अतः उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए वेदादि शास्त्र वर्णित उपलब्धियों का कहीं कहीं उल्लंघन कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं जैसे कि श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे वेद वेदांतों में जो कुछ लिखा हुआ है यहाँ की स्थिति मेरी उपलब्धि उनसे बहुत आगे बढ़ चुकी है इस श्रेणी के पुरुषों में अग्रणी होने के कारण ही श्री रामकृष्ण देव निरंतर छह महीने तक अद्वैत भाव में पूर्णतया अधिष्ठित रहने के पश्चात भी पुनः बहुजन हिताय लोक शिक्षा के निमित्त मैं और मेरा के राज्य में वापस आने में समर्थ हुए थे यह बड़ी अद्भुत बात है इस संबंध में यहाँ पर पाठकों से कुछ घटनाओं का उल्लेख करना संभवतः असंगत न होगा श्रीमद तोतापुरी जी से संयास ग्रहण करने के बाद पहले ही दिन श्री राम कृष्ण देव को वेदांत शास्त्रोक्त निर्विकल्प समाधि या श्री भगवान के साथ अद्वैत भाव में अवस्थित की तरम उपलब्धि हुई थी उस समय श्री राम कृष्ण देव सब प्रकार के तंत्रोक्त साधन समाप्त कर चुके थे एवं जिन्होंने उन साधनों के समय आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर तथा उन वस्तुओं की प्रयोग प्रणाली आदि दिखाकर उनकी सहायता की थी वे विदुषी भैरवी ब्राह्मणी भी श्री राम कृष्ण देव जिनको बामनी कहकर हमसे निर्देश किया करते थे दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप निवास कर रही थी कारण हमने श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से सुना है कि वह बामी या भैरवी ब्राह्मणी उन्हें श्रीमद तोतापुरी जी के साथ घनिष्ठ रूप से मिलने के लिए निषेध कर कहा करती थी बाबा उसके साथ इतने घनिष्ठ रूप से न मिला करो उन लोगों का शुष्क भाव है उसके साथ इतना संपर्क स्थापित करने से तुम्हारा प्रेम भाव आदि सब कुछ नष्ट हो जाएगा किंतु उनकी उन बातों पर किंचित मात्र भी ध्यान न देकर श्री रामकृष्ण देव उस समय अहर्निश वेदांत विचार तथा उपलब्धि में ही निमग्न रहते थे 11 महीने दक्षिणेश्वर के अवस्थान करने के पश्चात श्रीमद तोतापुरी जी चले गए उस समय श्री कृष्ण देव ने दृढ़ संकल्प किया कि मैं मेरा के राज्य में न रहकर निरंतर श्री भगवान के साथ एकत्वानुभव तथा अद्वैत ज्ञान ज्ञान में अवस्थान करूँगा और वे तदनुसार आचरण भी करने लगे उस समय की घटनाएं अत्यंत अपूर्व है मेरा शरीर है इसका भी श्री राम कृष्ण देव को उस समय होश नहीं था दूसरों के साथ वार्तालाप आदि करना तो दूर रहा अपने नहाने खाने सोने तक की बातें भी उनके मन में उचित नहीं होती थी वह एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें मैं तथा मेरा भाव भी विद्यमान नहीं है एवं तुम तथा तुम्हारा भाव भी नहीं उस अवस्था में न तो दो ही है और न एक कारण दो की स्मृति रहने पर ही तो एक की उपलब्धि होती है वहाँ पर चित्त की सारी वृत्तियाँ निश्चल तथा शांत है केवल सतत किमी सदतबोधम निरुपम निरूपमति वेलम नित्य मुक्तम निरीहम गगनाभम निष्कलम निर्विकल्पम हृद कल अतिद्वान्ह्मपूर्ण समाध प्रकृति विकृतिशून्यम भावनातीत भाव केवल आनंद आनंद वहाँ न तो कोई दिशा है न देश न आलंबन, न रूप न नाम केवल अशरीरी आत्मा अपनी अन्य वचनीय आनंदमय अवस्था में मन बुद्धि के गोचरी भूत जितने भी भाव हैं उन समस्त भावों से अतीत एक भावातीत भाव में अवस्थित है शास्त्रों में जिसका आत्मा के साथ आत्मा का रमण कहकर निर्देश किया है उस प्रकार की एक अनिर्वचनीय अवस्था की उपलब्धि श्री रामकृष्ण देव को उस समय निरंतर हो रही थी श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि वेदांत के निर्विकल्प समाधि की, की उपलब्धि करते समय सांसारिक कोई भी पदार्थ या कोई भी संबंध उनके लिए बाधक नहीं हुआ था कारण पहले से ही श्री जगदम्बा के श्रीपाद पद्मों के साक्षात्कार करने के लिए वे सब प्रकार की भोगवासनाएँ त्याग चुके थे माँ यह लो अपना ज्ञान यह लो अपना अज्ञान यह लो अपना धर्म यह लो अपना अधर्म यह लो अपना भला यह लो अपना बुरा यह लो अपना पाप यह लो अपना पुण्य यह लो अपना यश यह लो अपना अपयस अपने चरणों में मुझे शुद्धा भक्ति दो मुझे दर्शन दो यह कहकर श्री जगन माता के प्रति प्रेम स्थापन कर उनके लिए उन्होंने यथार्थ में अपने मन से सब प्रकार की वासनाओं को त्याग दिया था आह उस एकनिष्ठ भक्ति प्रेम की उपलब्धि की बात करना तो दूर रहा। क्या हम उसकी किंचित मात्र कल्पना भी कर सकते हैं कदाचित हमने अपने मुंह से यदि सभी यह उच्चारण भी करते कि यह लो प्रभु, मैं अपना सब कुछ तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ किंतु यह कहने के उपरांत ही पुनः कार्य में संलग्न होते समय प्रभु को दूर हटा कर, सभी विषयों में मेरा-मेरा का अनुभव करने लगते हैं तथा हानिलाभ का हिसाब लगाने लगते हैं प्रत्येक कार्य में लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर हम नाना प्रकार के विचार विमर्श तथा दौड़ धूप किया करते हैं भविष्य का चिंतन कर कभी हम महान संकट तथा कभी आनंद में निमग्न होते हैं और मन ही मन हम यह निश्चय कर लेते हैं कि अपने प्रयत्न के द्वारा यद्यपि इस संसार को एकदम उलट पलट देने की शक्ति हम में विद्यमान नहीं है फिर भी कुछ अंशों में हम इसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा तो अवश्य सकते हैं श्री रामकृष्ण देव का मन हमारी तरफ प्रवंचक नहीं था जैसे ही वे यह कहते माँ यह तेरे द्वारा ही दी हुई वस्तु तू ही ले त्यों ही उनके मन से उन वस्तुओं के प्रति लालसापूर्ण दृष्टि हट जाती थी मैं यह कह चुका हूँ अब क्या करूं? ऐसा न कहना ही अच्छा था इस प्रकार का भाव उनके मन में कभी नहीं उदित होता था इसीलिए यह देखने में आता है कि श्री रामकृष्ण देव ने जब जिस वस्तु को श्री जगदम्बा के निमित्त प्रदान करने के लिए कहा फिर उस वस्तु को कभी अपना कहना उनके लिए संभव न हो सका